कथाओं में हम सब अमृत पान कर रहे हैं एक एक ऋचा ऋचा वेद को हम पढ़ते चल रहे हैं और हमने बहुत कुछ जाना है जीवन के उन रहस्यों को पाया है और धर्म के विषय में भी हमने जाना कि धर्म कोरी सांप्रदायिक सोच भर नहीं होती धर्म है सृष्टि उत्पत्ति प्रलय किन रहस्यों को जानना जो एक महाविज्ञान है जीवन का और अपने होने के कारणों को खोजना कौन है जो बूढ़े की राख को समाज के त्याज दुर्गंध को पावन फलों और वनस्पतियों में यज्ञों के द्वारा लौटाता है और फिर उन्हीं को शरीरों में यज्ञ करता नाना जीवधारियों के मनुष्य के पशु पक्षियों के उनकी यथा संतति में उसी अन्न को जो मट्टी थी फिर उनकी संतति के रूप में लौटा देता है वो क्यों करता है कैसे करता है और उसको बारंबार उसे जीवंत करने का कारण क्या है क्या खोज रहा है क्या चाहता है वो हमसे खाली ये कहना कि बस सांप्रदायिक सोच भर बस थोड़ा सा दिखावा कर लिया पूजा पाठ कर लिया वेद ने कहा नहीं संप्रदायों की एक अपने ही चलन हो सकता है उनका अपना टॉर है वो सांप्रदायिक भर है लेकिन धर्म की किताब तो कुदरत है और आत्मा ही लेखक है जो घट घटघटवासी है और धर्म का ग्रंथ एक ही है दो नहीं हुआ करते संपूर्ण सचराचर एक पुस्तक की भांति है जिसे वो निरंतर यज्ञों के द्वारा प्रकट करता है आए आज की ऋचा में हमारे ऋषि क्या कह रहे हैं थोड़ा उस पर भी विचार करें ऋचा खोल लें जिन्होंने बोर्ड से लिए है पीछे हाँ, व्हाइट बोर्ड से जिन्होंने नोट किया है वो अपनी अपनी रिचा खोलें क्या कह रहे हैं राय स्पूर्धि स्वधाव अस् हितेग्ने हितेअ् देवेश आप्यम देवेश आप्यम तम वाजस्य श्रुत राज सानु मृल मृल और मृड दोनों उच्चारण होते हैं इसके मृल महाअसी गौण कर्ण हैं हमारे ऋषि मेधातिथि कर्ण के ये शिष्य हैं और मेधातिथि कर्ण लक्ष्मी के भ्राता हैं जो महाविष्णु की व्याता है पत्नी है और लक्ष्मी के और मेधा तिथि के पिता हैं करदम करदम का अर्थ होता है कीचड़ और लक्ष्मी जी सागर से प्रकट हुई हैं और करदम कीचड़ को कहते हैं हम सब भी तो उसी कीचड़ से ये दुर्लभ मानव का तन पाते हैं वो खाद ना होता वो कीचड़ ना बनी होती मट्टी तो अन्न में लौटती कैसे हम आते कहा से उन्हीं के शिष्य हैं गौण कर्म मेधातिथि कर्ण यहां ऋषियों के नाम भावार्थ होता है, भाव प्रदान होते हैं मेधातिथि मेध का अतिथि है वो मेद मेधा बुद्धि में विवेक में आया है कर्ण अतिशय निर्मल करने वाला है ये मेधातिथि कर्ण है और ये गौण कर्म है उनके शिष्य हैं। घोर माने जो बहुत गहराई से अच्छी तरह से मल मल के निर्मल करें, वो घोर कर्म है साबुन लगा के कपड़ा कूटते हो ना तो ये घोर कर्म है अपने अपने मन को हम सब निर्मल करें एक कोरी सतही आसक्ति की जिंदगी जीना और परमेश्वर द्वारा दिए गए इन ज, जीवन के अमूल्य क्षणों का सर्वनाश कर देना कोई समझदारी नहीं है जीवन तो एक यात्रा है जहां योनिक मात्र क्षणिक ठहराव है क्या आज यात्रा यहां पहुंची है इस योनि में थोड़ी देर का रात का विश्राम है अगली भोर चल देना है सौ वर्ष की उम्र स्पेस लाइफ में एक सेकंड से अधिक नहीं है एक क्षण मुश्किल से तो एक क्षण भर का टिकाव ही तो है और यात्रा है अनंत की इस जन्म से पहले भी असंख्य जन्म थे फिर फिर यात्रा पड़ाव लेती बढ़ती रहेगी जन्म दर जन्म जाने कौन सा प्लेनेट होगा किस आकाश में होंगे कौन जाने कोई यात्री देखा आपने जो एक क्षणिक ठहराव के लिए आगे पीछे की सारी यात्राओं को बर्बाद करते और वो मूर्खता हम सब करते हैं हम इस जन्म को ही सब कुछ मान बैठते हैं और भक्ति के भजन के आगाएंगे हम तो अपने अतीत गाया करते हैं आस्था उसमें है आस्था अपने अपने अतीत को बिलोने में है आसक्त जीवन को जीने में है भक्ति में नहीं है क्या कह रहा है राय स्पूर्ति वेद्या राय माने शीघ्रता से इसको पहले भी पढ़ा चुके हैं यो रायो अवनिर् महान तुपारा सुनवत सखा तस्म इंद्राय गाय राय स्फूर्ति शीघ्रता से तत्परता से हां अपने को स्वतः स्फूर्त करता हुआ अपने को चैतन्य बनाता हुआ शीघ्रता से स्वधावा अस्ति, अस्थि माने होना है हाँ? ना अस्ति से आस्तिक शब्द बना है कि वो है ना अस्ति तो नास्तिक बना वो नहीं है भगवान है ही नहीं है। हाँ। तो भी जान लो कोई मुश्किल नहीं है वेद आप हम सब समझ और प्राइमरी में बच्चे केजी में पढ़ते हैं आप क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? और फिर आप ही की बात है आपको समझ में क्यों ना आएगी तो कहा राह स्पूर्दी स्वधा व स्वधावा स्व माने आत्मा में धावा माने दौड़, दौड़ कर उस आत्मा में आस्ती स्थित हो जाओ आत्मा से जुट जाओ तुम तो बाहर भाग रहे हो तुम्हें तो विषय शक्तियों से ही फुर्सत नहीं है मन नहीं लगा है तो थोड़ी देर पड़ो उसमें फलाने की यहां टिकाने की या हो आए कुछ मन के फोले फोड़ाए अतीत के क्या पाओगे भगवान तो कहा राय स्फूर्ति अपने को शीघ्रता दे तत्परता दे स्फूर्त हो जा स्वता आत्मस्फूर्त हो उठ जाग अब और मत सो ये तो नहीं कहोगे स्वामी जी ने नींद खराब कर दी जागना भी होता है जागना भी होता है अपने को पढ़ना होता है अपने को पहचानना होता है तभी धर्म की बात होती है लौट लौट करके उसी दुर्गंध में फिर फिर जाना मतलब कि विधाता आज तू पंगु हो हम न सुधरने वाले तो कहा राय स्पूर्ति तड़प जगा देर न कर तत् स्वधा धावा धावा माने दौड़ो स्व आत्मा में इससे पहले कि देर हो जाए उससे पहले कि तुझे पित्रयान पर मौत की देवी पकड़ ले जाए और आवागमन में भटकाए भीतर जा बाहर तो उम्र की आंधी उठने वाली है कोई पत्ता शाख पर रहेगा ना बाकी और उन टूटे खड़खड़ाते खर, उड़ते पत्तों में एक तो भी होगा जीवन की हर डोर से कटा मृत्यु के झंझावातों में भटकता हुआ पहले इससे कि वो नौबत आए वो क्षण आए राय स्फूर्ति अरे तड़प जाग उठ उठा स्वधावा आत्मा में दौड़ ये नहीं कि भगवान आप आओ दर्शन दे अरे तू भाग उसमें वो भीतर बैठा है क्या प्रभु को रिझाया नहीं जाता है नाच के गा के मटक के प्रभु पे रिझा जाता है उसे कैसे रिझाओगे जिसने सब कुछ तुम्हें दिया है क्या है तुम्हारे पास उसको रिझाने के लिए तुम रिझ जाओ इसमें कल्याण है तुम्हारा तो राय स्पूर्ति भागो देरी मत करो स्वधावो अस्थि तुरंत दौड़ो अपनी अंतर आत्मा में स्थित हो जाओ ही वो तुम्हारे भीतर है ही में है हृदय में है तुम्हारे अंतर में व्याप्त है ते अग्ने उन अग्नियों में आओ जो ब्रह्म यज्ञ है जो नव माताएं हैं नव दुर्गाएं तुम में प्रज्वलित हैं अरे भीतर जाओ अपने को पर डालो अपने से अजनबी बन के जियोगे तो सर्वनाश ही तो होगा तुम्हारा पहचानो अपने आप को तो कहा ते अग्नि देवेश आप्यम देवेश वाप्यम शब्द है ना उसकी संधि विछेद हो जाएगी देवेश शाह पूरा हो जाएगा यहाँ हलंत नहीं रहेगा वह का लोभ होकर के आप्यम हो जाएगा देवेश आप्यम देवेश आप्यम उस देवाधिदेव आत्मा में उस यज्ञ में आओ बाहरी खाली स्वाहा आहा गाना यह बाहर का यज्ञ तो निमित यज्ञ है ये तुम्हारे भौतिक जीवन को सुव्यवस्थित कर सकता है भौतिक जीवन के कल्याण कर सकता है लेकिन मोक्ष नहीं दे सकता वो कौन सा यज्ञ देगा जस से तुम्हारे भीतर जो हो रहा यज्ञ है जहां आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है जहां वायु ही यज्ञ का उपाचार्य है आचार्य के साथ आत्मा आचार्य के साथ जहां नव दुर्गाए ही अग्निया हैं जो प्रज्वलित हैं और जिस दिन यह आग ठंडी हो जाती है लोग कहते हैं मट्टी खराब हो रही अब ले चलो इसको तेरे शरीर की ऊष्मा जिस यज्ञ से है, मैं उस यज्ञ की चर्चा कर रहा हूं तो कहा तुम तुमको जाना है उस यज्ञ में से जिसे सारे वेदों ने ने श्रुतियों गाया है वो यज्ञ तुम्हारे भीतर है बाहर का यज्ञ निमित है जैसे कबूतर से का पड़ाते हैं तो बाहर एक आचार्य है एक उपाचार्य है एक हवन कुंड है सामग्री जो खाते हैं उसी को साकल्य और सामग्री में लेते हैं और जीव रूप तुम यजमान होते हो बाहर तो जैसे बाहर है तस्वीर इसी का स्वयज्ञ में भीतर भी यही तस्वीर है यहां आत्मा आचार्य है प्राण वायु उपाचार्य है ये तन सामग्री है जीवन का प्रत्येक क्षण सामग्री है और जीव रूप तू ही यजमान है तो कहा तम वाजस्य श्रुत जिसे सारे श्रुतियों ने वेदों ने संपूर्ण सनातन के सारे ग्रंथों ने गाया है वो यज्ञ जिससे उत्पत्ति होती है वो तुम सबके अंतर में प्रज्वलित है आज भी प्रत्येक क्षण उसी यज्ञ से उत्पन्न हो रहा है आ, खाली बाहर बैठ गए वो सांप्रदायिक स्तर है ये धर्म का स्थान है तो तुम तो वाजस्य से राजमान राज ज्योति ऐसी ज्योतियों का जो यज्ञ तुम्हारे अंतर में प्रज्वलित है वही यज्ञ है जो सच्चराचर को भी उत्पन्न करता है वो वासी इसी को मैंने कृष्ण राम कहा है यही ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में जाना जाता है जो हर घट में व्याप्त है इसी को गीता में कहा है ब्रह्मों में परम ब्रह्म रुद्रो में शंकर वैष्णवों में महाविष्णु धनुर्धारियों में श्री राम और छंदों में गायत्री प्रणवों में ओंकार हे अर्जुन मैं हूं और मैं आत्मा हूं जो संपूर्ण जीवधारियों के हृदय में वास करता है यही वो यज्ञ है तो कहा तुम वाजस्य श्रुतिय सानु उस यज्ञ में हम सामान्य जीव नो माने जो हम सब जीव हैं मृल या मृल दोनों का अर्थ है घुल मिल जाएं, अद्वैत कर जाएं, यज्ञ हो जाएं, उससे हटके अपना कोई अस्तित्व अपना रहे बाकी महाअसी उस महान अवनी पर हम सब अपने आप को यज्ञ को अर्पित करें और उसी यज्ञ से हम हमेशा प्रकट होते हैं प्रत्येक योनी में अन्न के कणों में सब जगह तो यज्ञ से आओ एक नया जीवन पाएं अनंत की राह जाएं देवत्व को प्राप्त हों देवेश आप्यम जो देवत्व से देव योनी से ओत करने वाला है हाँ जो हमको अमर देवत्व में नहलाने वाला है अमर देवता का स्वरूप देने वाला है वो यज्ञ हम सबके भीतर प्रज्वलित है बाहर नहीं भीतर जाओ वैकुंठ है वहां वहां आओ और आए इसको भी देख लें आत्मकृत ब्रह्मसूत्र खोल लें आत्मकृत परिणामाथ आत्मकृत प्रणीणामाथ कि जो परिणाम है जो संपूर्ण सचराचर है जो कुछ जीवत तुम देख रहे हो वो ग्रह नक्षत्र कॉन्स्टुलेशन सूर्य परिवार तारा मंडल आकाश जो कुछ भी है ये किसका पर किसके का परिणाम है किसके द्वारा है आत्मकृते ये आत्मा के द्वारा ही बनाया जाता है वो यज्ञ जो तुझ में है वही सचराचर उसी से संपूर्ण प्रकट होता है इतनी बड़ी सत्ता तुम में व्याप्त है और तुम बाहर भटक रहे हो आत्मकृते आत्मकृते परिणाम आत्मा की कृति का परिणाम ही संपूर्ण सचराचर है तुम हो तुम्हारा घर परिवार है तुम्हारे बच्चे हैं तुम्हारे बड़े हैं कोई भी है वह आत्मा की कृति है आत्मा के द्वारा प्रकट है ना मम्मी को उंगली बनानी आई ना बाप अंगूठा जानता है तुम्हें बनाया किसने हाय मेरे मम्मी पापा मेरा बचवा बचवा ये तो तुमने बहुत गीत सुने लेकिन कभी जाना कि तुम्हें बनाया किसने तुम्हें रूप किसने दिया तो कहा आत्मकृति आत्मा की कृति हो तुम आत्मा ही यज्ञ है आत्मा ही ईश्वर है आत्मा ही श्री राम है उसी को मैंने कृष्ण नाम की उपाधि दी है ऐसे सुंदर ईश्वर की कृति हो और इतने मैले होकर जी रहे हो क्यों जीवन को एक कोरा भौतिक सतह पर देना और मान लेना कि हम बहुत समझदार हैं ये सत्य नहीं है तुम सब आत्मा की कृति हो तुम किसके का परिणाम हो आत्मा का आत्मा ने जो किया उसी की परिणति आप सब हैं छोटे नहीं हो छोटे नहीं हो इतने क्षुद्र और घटिया भी नहीं हो तो फिर ऐसा स्वभाव विचार और आचरण क्यों रखते हो क्यों नहीं भक्ति करते हो क्यों नहीं उसके हो जाते हो जो हर सांस तुम्हारा है हर क्षण तुम्हारा है जो रोम रोम तुम्हें प्यार दे रहा है आत्मकृते परिणाम आत्म उसी की परिणति हो उसी का परिणाम हो अब फिर भी मानते हो हम इसके हैं हम उसके हैं हम फलाने नौकरी के ऑफिसर हैं अरे ये मूर्खता कब तक करते रहोगे कहा जी रहे हो भीतर अपने क्या सांसे बैंकों से लाते हो या मुट्ठी धड़कने ले आते हो औलाद को क्या किसी एवडी से लाए हो आ सब भीतर से आया है तो मूलता कहां जी रहे हो भीतर के बाहर दस इंद्रियों को दस मुंह बनाए दसमुह वाले दशानंद रावण की तरह अपने साथ विश्वास खाती तो है आज भी वो भोजन जो तुम्हारी शरीर में गया यही यज्ञ होकर जीवन का अगला क्षण सांस और धड़कन बनके के लाउटा यदि ये यज्ञ ना हो तो तीन महीना बीस दिन से आगे तुम्हारा जीवन नहीं है जन्म से ये यज्ञ ही बारंबार भोजन को दूध को सबको रथ के कणों में ऊर्जा में शरीर के कोषों में अस्थि मज्जा में बनाता है तभी तो जिंदा हो तभी तो अगला दिन है तो निरंतर है ये यज्ञ तुम में और तुमने उसे कभी खोजना क्यों नहीं चाहा? चाह वो विदेशियों के साथ भी वो कहने लगे इस हवन से उत्पत्ति होती है पंडित जी ने कहा हां इसी यज्ञ से सब कुछ होता है तो बोले इसमें तो चूहा भी नहीं बनेगा हा अब देशी स्वदेशी विदेशी किसके पल्ले पड़ेगा लेकिन वेद में तुम कभी आए ही नहीं कह रहे तुम वाजस्य श्रुतिय राजसी सहो मृढ़ महाअसी कि तुम वाजस्य यज्ञ के उस यज्ञ में उत्पन्न होते हो है ना श्रुतिय जिसे सारे वेद गा रहे हैं वो यज्ञ तुम्हारे भीतर है तुम्हारे ही तुम्हारे अंतर हृदय में है प्रज्वलित हो रहा है और उसी के कारण तुम्हें सांस और धड़कन मिल रही है लेकिन सारे भाषिकार हो गए और सारे अमर भगवान हो गए भक्ति हमने कोई कभी ना पाया वेद का यह अमृत यह अमृत के घड़े वेद के ऋषि हमने डालते रहे घोलते रहे लेकिन हमने विशांतता के आगे इसे भी नहीं स्वीकारा स्वामी जी ऐसे थोड़े ना बाहरी बाहर जीना होता है वेद ने कहा बाहर निमित जगत है भीतर स्व जगत है जैसे घर स्व जगत है और नौकरी करते हो वो निमित जगत है ड्यूटी है उसी प्रकार तुम्हारा देह के भीतर देह स्व जगत है और वाह जगत निमित जगत है रामलीला का मंच है ड्रामा है नाटक है जहां कोरे निमित भाव है एक उंगली तुमने बनाई नहीं बेटा बेटी क्या बनाओगे लेकिन धृतराष्ट्र की अंधता जीते हैं तुम लोग ये मेरा बेटा ये मेरी बेटी ये अपने ये पर आच ये नीच ये, ये जात ये पात शरीर का एक कोष तो बना दो पहले एक मूछ का बाल ही बना दो तो मैं मानू कि हां ये निमित्त जगत नहीं स्वज तो निमित जगत में प्रभु का निमित्त होकर हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से धारण करना है उनसे विमुख नहीं होना ड्यूटी दी है और लौट के स्व में जैसे घर में आते हो घर में आए हैं वहां मेरा तन अवध है जिसका कोई वध नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मन दशरथ है उसने दसों इंद्रियों को बांधा हुआ है रथा हुआ है जहां आत्मा ही परमात्मा का लीला अवतार है खाली परम हटाया आया है परमात्मा में से तो बाकी क्या रहा आत्मा तो आत्मा ही परमात्मा का लीला अवतार है वो ही श्री राम है योग में स्थित श्री राम के योग में अर्थात मिलन में वो योगा ना करने लगा मुर्गासन कोकुटासन। दो से दो का योग करो योगफल क्या है बोलो चार पानी से चीनी का योग करो यौगिक क्या बना शर् तो आत्मा श्री राम में योग अर्थात जुड़ाव कर गया एक हो गया जो मेरा भाव है वो लक्ष्मण है भक्ति में रथ सदा उसकी भक्ति में रहूं ये भाव मेरा भरत है और हर असत्य झूठ असत्य ज्ञान और विषांतता को तोड़ अपने अंतर की ज्योतियों से मिलता चलू हर पाप को मारता हुआ भीतर प्रवेश पाऊं ये रिपु शत्रुघन है मेरा परिवार है ये मेरा स्वजगत है जहां समर्पिता भक्ति जानकी है जो जीव हूं मैं हूं मेरी बुद्धि है मेरी प्रभु के प्रति मेरा अर्पण है यह भाव ही जानकी है ये स्वजगत है बाहर निमित्त जगत में ड्यूटी दे इच्छा रहित कि जैसे प्रभु रखो रहेंगे हम दासानुदास हैं आपके हर सांस आप में है जीवन का हर क्षण प्रभु आप में है तो आपसे विलक कहाँ हो पाएंगे बाहर हम आपके निमित्त हैं और जब भीतर आएंगे अपने घर आएंगे स्व जगत में आएंगे तो नारायण आप ही से लिपट के हर क्षण जियेंगे आप इसका नाम भक्ति है माला फेर लिया है भजन गाए लिए हैं व्रत त्योहार कराए आए हैं है। ये कोई भक्ति नहीं ये तो बुद्धि की कंगाली है एक कंगाल बुद्धि है जो आज सत्य को भी नहीं पहचान पाती है भक्ति इसका नाम है और इसी के लिए ये सब मंदिर तीर्थ त्यौहार ये सब बनाए जाते हैं गाय को लेके आए खूंटा लगाया और बांध दिया गाय को और उसको चारा बारा आप दे रहे हो खूंटे पे बांधते हो उसी प्रकार तुम्हें अपने मन के खूट को आत्मा के खूंटे पे बांधना है दिन बीतते हैं गाय परिवार को स्वीकार कर लेती है अब खूंटा निष्प्रयोजन है कोई मतलब नहीं है मां ने घर को स्वीकार कर लिया है हाँ मैंने इस मन की उछलती कूदती फांती जो मेरी मनोवृत्तियों की गाय है इसे मैंने आत्मा के खूंटे पर प्रभु के खूंटे पर बांधा है ये मन उछृंखल है भागेगा खूंटा मजबूत रखना अभ्यास चलता रहेगा मंदिर में मूरत सुंदर खूंटा है मन को बांधो धीरे धीरे अभ्यास होने लगेगी जब गाय तो वो परिवार की मां बन जाएगी वो भले चारा खा रही है लेकिन कनखियों से परिवार के हर बच्चे को सदस्य को खोज रही है वो है ना ठीक है ना बोलती नहीं है जानती है और सबको डूब के प्यार करती है फिर तेरी भक्ति तुझे और तेरे भावों को ऐसे ही प्यार करेगी गौ माता की लेकिन अगर इस उच्चृंखल मन को तुम खूंटे पे ही नहीं बांधोगे तो तुम कभी नहीं सुधरोगे कभी नहीं सुधरोगे आज तुम्हारा मन भक्ति में क्यों नहीं लगता क्योंकि तुमने कोई खूंटा ही नहीं बनाया है एक सिरे से उदंडता को तुमने अपना जीवन बनाया हुआ है तो तुम्हारा उद्धार कैसे इसीलिए कहते हैं कि किसी एक जगह किसी एक स्थान पर अपनी भी श्रद्धा आस्था और धर्म का एक बीज डाल डालते खूंटे की तरह कि यहां पर मैं मात्र भक्त रहूंगा कोई झूठ कपट कोई दुराचार कोई फरेब का विचार नहीं आएगा कोई संसार का विचार नहीं आएगा जब तक इस स्थान पर यहां मैंने अपनी भक्ति का बीज बोया है मन को बांधने के लिए यहां खूंटा बना रहा हूं और रोज शीशूगा उसे अकुआ फूटेगा धीरे धीरे ये विशाल तरवर होगा मेरी भक्ति की सिंचाई में और इस स्थान को मैं अपने मन के खूंटे को मन को इस भक्ति के खूंटे पे बांधता हूं कहीं कोई एक जगह जरूर बनाना नहीं तो सारे सत्संग के बाद भी कोरे के कोरे जहां हो वहीं रहो कोई उद्धार नहीं पाओगे एक स्थान जरूर बनाना कि यहां पर हूं जितनी देर हूं मैं अतिशय निर्मल होकर प्रभु का होकर रहूंगा अरे पंद्रह मिनट रहूंगा पांच मिनट रहूंगा एक घंटा रहूंगा तो उतनी देर तक मैं अपने भावों को कड़ाई से अतिशय निर्मल भाव में रखूंगा यहां मैं अपने मन को संसार में किसी विषय में किसी चिंता और तनाव में नहीं जा रहे दूंगा अभ्यास शुरू हो गया मन के हाँ भक्ति की रूपी गाय हाँ जो अभी तक बिना डोरी के उछरणखल थी अब धीरे धीरे अभी तक भक्ति नहीं करते हो ऐसा नहीं है कौन कहता तुम भक्त नहीं हो तुम सब भक्त हो कोई विषय का भक्त है कोई पैसे का भक्त है कोई झूठे दंभ का भक्त है भक्त तो सारे हो नहीं हो क्या भगवान तो किनारे पड़े हैं मेरे घर का ये हो जाए मेरी बेटे का ये हो जाए और मेरे दुश्मन का ये हो जाए भक्ति कर रहे हो ना कौन कहता है तुम भक्ति कर रहे हो प्रश्न यह है प्रभु की भक्ति कब होगी कहा वो आत्मा में बंध के ही संभव है तुम्हें अपने आप को बांधना होगा कोई एक स्थान कोई एक खूटा कि नहीं वो स्थान मेरा ईश्वर स्थान है जब तक कि मैं मन को एकाग्र करके अपने को नहीं बांध सकता मैं एक जगह तो ठिया ठिकाना बना दू कि जहां सब जगह से मैला हो होके आऊं तो थोड़ी देर धुल के पवित्र तो हो जाऊं नहीं तो ये मैल बढ़ती रहेगी तो मेरा तो रूप भी खत्म हो जाएगा क्योंकि मैल से सब कुछ सड़ जाएगा फिर मैल ही मेरा शरीर और रूप बन के रह जाएगी मेरा उद्धार कहा होना है क्योंकि अब तो वो गायब हो गया जो था जो प्रभु ने दिया था वो भी नहीं है तो एक स्थान शीघ्रता से ढूंढना रायूल थे वेद कह रहा है कि नहीं ये मेरे प्रभु भाव का स्थान है कुछ भी हो जितनी देर यहां रहूंगा आत्मा की राह का अमृत पीऊंगा सत्संग का अमृत पीऊंगा कोई संसार कोई आ सक्ति कोई भाव और मेरा कोई भी आचरण दुराचरण नहीं होगा सत्य रहेगा अभ्यास कर रहा हूं धीरे धीरे वो विशाल तरवर होगा और भक्ति की गाय यहां बधेगी और जब वो खूंटे को स्वीकार कर लेगी घर परिवार की हो जाएगी भक्ति मेरी तो मेरे आचरण में भक्ति है मेरे विचार में भक्ति है मेरे स्वभाव में भक्ति है मेरा तो रूप भक्ति है तब भक्ति होगी कोई आसक्ति नहीं कोई विषांतता नहीं है धर्म निभा रहे हैं ड्यूटी कर रहे हैं नारायण की है। अपने को झूठे सर्टिफिकेट देके अपने को भ्रमाओ मत नहीं तो भक्ति हमें कभी नहीं मिलेगी यह अति दुर्लभ है और इससे बड़ा सुख सचराचर में कहीं नहीं है वैकुंठ में भी इसके बिना कोई सुख नहीं है भक्ति ही सुख है लेकिन भक्ति को पढ़ो पहचानो और उसे डूब के जीने का अभ्यास करो तो ये जरूर मिल जाएगी इसी के लिए मूर्ति देते हैं भगवान की मनोहर मूर्ति बनाते हैं बाल मूर्ति बनाते हैं क्यों कि मन बालक होगा तो संसार तो वैसे ही छूट जाएगा भोले बालक को क्या मालूम क्या संसार हो मन बालक हो तो मन रिझे और मन अगर चौधरी हो गया तो ये रिझाएगा रिझेगा थोड़े ना इसलिए बाल छवि क्योंकि बाल छवि में भी विषांतता नहीं है भूला भाव है और कहा कि इन पर न्यौछावर हो जाओ गोबिंद पर तो आप मूर्ति पर न्यौछावर हो गए वाला स्कू सर्वस्व अर्पित करो अभिन्ही के लिए जीना है खूंटे पे अभ्यास शुरू है ससन भी करते रहे आखिर आरती पूजन भी में भी भगवान के लगे रहे उनकी चरण सेवा में भी रहे भाव में भी रहे अर्पण समर्पण में भी रहे क्योंकि न्यौछावर से भाव और दुगना सहस्त्र गुना होता है मंदिर में कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाता वो न्यौछावर देते हैं प्रभु क्योंकि जब तक सब कुछ न्यौछावर नहीं करेंगे ये मन कहां न्यौछावर होगा नारायण पर एहसान नहीं करते हैं समझ में आता है तो क्यों कर रहा हूं कि जिससे मैं अपने आप को भक्ति पर प्रभु की इस मनोहारी रूप पर न्यौछावर कर पाऊं अभी तक तो विषयों में न्यौछावर हूं अपनों में ही न्यौछावर हूं आसक्तियों में न्यौछावर हूं अब मुझे प्रभु में न्यौछावर हो रहा है अपने सत्संग करते रहे सुन रहे हैं कि नारायण घटगटवासी हैं अतिशय मनोहर है लीला कथाएं सुन रहे हैं वेद का रहस्य जान रहे हैं क्षण क्षण वेद मेरे शरीर में पग रहा है समृद्ध हो रहा है तो फिर वो घटगट वासी है तो भगवान की बाल मूर्ति लेकर के मैं भीतर गया क्योंकि तो ये तो मेरे आत्मा यही तो है भीतर तो उस मूर्ति से राह मिली और मैं अपने में प्रवेश पाया स्व जगत में आया घर लौटा अभी तक घर तो था लेकिन अनाथों की तरह भटक रहा था बाहर ए तू दया कर दे ए तू कुछ दे दे और सारा ऐश्वर्य भीतर था मेरे और मैं भिखमंगा था बाहर चंद मुट्ठी मट्टी के लिए मैं झूठ और भरेप कर रहा था क्या यह सब करने की जरूरत थी मुझे जिसके भीतर अथाह ऐश्वर्य भरा हो जहां सचराचर को बनाने वाला सचराचर को भव्यता देने वाला साक्षात विराजमान हो और मैं मांगूं भीख बाहर उस घर में रहता हुआ कितनी दयनीय अवस्था है हमारी और हम हैं कि अपने को भरना नहीं चाहते क्यों जानना नहीं चाहते क्योंकि हमने मन को खू इस मन को उस खूंटे पे आत्मा के नहीं बांधा है अभ्यास उल्टे करते हैं तो हम सुधरेंगे कैसे बाहर निकलते ही संसार तुम्हें फिर घेरेगा भक्ति का रस जाता रहेगा और बहुत से तो जो यहां आके बैठे हैं उनको अभी से भक्ति का रस गायब है बहुत सारे तनाव हैं, बहुत सारे काम हैं। मन यहां भी अकेला होकर प्रभु में मिला नहीं है भक्ति पाएंगे कैसे अकेलेपन से भागते हो अरे वो तो सौभाग्य है मन अकेला हो तो गोविंद में मिल जाए और जब सारा संसार खड़ा है विषया शक्तियों का तो गोविंद होए भी तो दिखता नहीं है दिखेगा ही नहीं भाव भी नहीं आएगा मन को अकेला करने के लिए संत ऋषि और तपस्वी जंगलों में जाते हैं एकांत के लिए और हम हैं कि घर में थोड़ी देर कोई नहीं है तो चार घर लांग करके फलानी जगह कुछ परपंच कर आए कैसे प्रभु मिलेंगे हमको मन उसमें रमे प्रफुल्लित होकर यह भी जरूरी है क्योंकि किस चीज में हम ज्यादा देर ठहरते हैं जहां हमें ज्यादा आनंद मिलता है तो साधना को तनाव मत बनाना साधना को अतिशय प्रफुल्लता प्रदान करना गोविंद हाथ में बैठे हैं आपका रोमांच है प्रभु हम्म वो अक्सर वो जो घरों में होता है वही शुरू कर देते आप नहीं मिलोगे तो हम ये कर लेंगे आप नहीं मिलोगे तो हम वो कर लेंगे प्रभु आपके बिना तो हम रह नहीं पाएंगे फुआ फुआ रोया करते भगवान भी हैरान है बैठा हूं भीतर और नाटक कर रही है बाहर मन को सदा प्रफुल्लित रखना है क्योंकि प्रभु को भी प्रफुल्लित मन ही अच्छा लगता है मत भूलना इस बात प्रभु तुम में रहेंगे तुम्हारे रूप रस में रहेंगे तुम्हारे आनंद में रहेंगे गुल मिल जाएंगे पानी में मिलती मिसरी की डली से अलग फिर नहीं होंगे तो बात भक्ति रस की होगी तो बात वेद की होगी तो बात ब्रह्म सूत्र की होगी ये अमृत ग्रंथ है पता नहीं विद्वानों को यह समझ में नहीं आए विद्वानों ने चाहा कि तुम कभी समझ ना पाओ इसलिए वो भाषिका डाले मैं नहीं जानता नारायण तो घुले मिले है मुझ में वो मेरी आत्मा बनकर के मुझ में निरंतर प्रतिध्वनित है सितार की झंकार है वो बांसुरी का सुख है वो जब वो मेरी मुझ में रोम रोम समाया है तो मैं बाहर क्यों भटक रहा हूं निपट कंगालों सा कुड़ों और कंगलों सा्वर्य है मैं अपने दादा की गोद में क्यों नहीं आता आज हम लोग नवरात्र मना रहे हैं थोड़ा इसके भी चर्चा कर लेते हैं नवरात्र वर्ष में दो बार मनाए जाते हैं एक ये नवरात्र है जो भक्ति को जन्मने के दिन है ये नवरात्र है हम ये नवरात्र क्यों मनाते हैं मां की प्रतिष्ठा करते हैं नित्य हवन करते हैं घट कलश की स्थापना करते हैं क्यों करते हैं घट तो मैं स्वयं हूं ये स्तन है मेरा जो कि क्षेत्री डालते हैं क्यों डालते हैं कि यदि सत्य है मेरे जीवन में प्रभु श्री राम मुझ में तो इन बीजों में से अकुए फूटेंगे तो मेरे भक्ति के भी अकुए फूटेंगे और यदि मेरा मन राक्षस है तो सारे बीज सड़ जाएंगे कोई उत्पत्ति नहीं और यूं सड़ जाएगा जीवन मेरा प्रतिदिन आत्मज्वाला नव दुर्गाओं में आत्म अग्नियों में हम अपनी भक्ति को बेचते हैं उसे दिन दिन बड़ा होने के लिए प्रार्थना करते हैं कि क्षण क्षण हो गए ये। हा मानस में भी आया ना मध्य दिवस अतिशीत न घामा पावन लोक काल विश्रामा बहुत सुंदर है ये सब कि जीवन का मध्य तो आ ही गया है इतने दिन जी आए पता नहीं इतने भी बाकी के नहीं विषयों का वासनाओं का अति शीत और अति घाम आज इससे हो जाए उपरां आओ सरल हो जाएं, आओ अपने में घुल मिल जाएं, आओ क्षीर सागर को बुलाएं, उसकी खीर बन जाए खीर बन जाए मालूम है ना दशरथ जी ने भी हवन किया यज्ञ किया तो अग्निदेव स्वयं खीर लेकर के क्षीर सागर का आए हाँ और चारों तीनों रानियों ने उसी का को ग्रहण किया और तब भक्ति का वो सुंदर समय है ना अति शीत है ना घाम है पावन लोक में मन का विश्राम है यही वो क्षण है जब खूंटे पे बंदे का मन मेरा और पहला अंकुआ फूटेगा श्री राम भक्ति वो तो अजर अमर है तो घटगटवासी है फिर अलग से हम क्यों मनाते हैं कि मुझ में भी तो इस भाव को जन्मना है चले आए बाजे बजा करके भजन गा करके भाग लिए व्रत कर लिए हैं। मतलब व्रत क्या किसको प्रसन्न कर रहे हो वो प्रसन्न होगा तुम्हारे अच्छे मन से अच्छी भक्ति से तुम्हारे प्यार से समर्पण से अब वो तुम दे नहीं पा रहे हो वो तुमने विषयों को दे रखा है स्वामी जी चिंताएं घर गर गृहस्थी की तो होती है क्यों झूठ बोलते हो अपने लिए एक कोष नहीं बना पाए तो घर गर गृहस्थी तुमने कहा कब की थी वो न चलाता तो एक सांस चलती तुम्हारी तो झूठ क्यों बोलते हो नाटक क्यों करते हो हम सब निमित हैं करना तो उसी को है हम धर्म पूर्वक जिए यही हमारा धर्म है उसके होके लेकिन मेरा दम भी कपटी मन दशानन रावण के जैसा मुझे सत्य स्वीकारने नहीं देता इसलिए नौ दिन हवन करके इस मन दशानन की एक एक गंदे विचार को मैं हवन में जलाता हूं सामग्री और साकल्य के साथ तुमने सचमुच नवरात्र मनाने हैं तो एक दिन सारा क्रोध दंभ, ईर्षा द्वेष जलाओ खान पान का पतित भाव जलाओ दूसरे दिन तीसरे दिन आंख की अंधता जलाओ नारायण सब में आपको देखेंगे मेरा तेरा अपना पराया नहीं करेंगे तो ऐसे नौ दिन अपने सारे झूठ कपट फरेब जलाओ तो मन आत्मा के खूंटे पे बंधे वो नहीं करना व्रत कर रहे हैं हा यह करो ये एक ऐसे दिन है नवरात्र के जब सर्दी जा रही है आगे ग्रीष्म में हमारा प्रवेश होना है ये बीच का समय है मध्यकाल है ऐसे नहीं कहा मध्य दिवस अतिशीत ना काम ये शरीर हमारा सर्द हवाओं के उन ठंडे ठपेड़ों के बाद अब लू और आंधियों के बीच में जा रहा है इसे एक नए युद्ध के लिए जीवन रूपी संग्राम के लिए तैयार होना है तो इस नौ दिन व्रत हम इसलिए करते हैं कि शरीर को पुनर्निर्मित करने होने का समय अवसर मिल जाए और उनकी मनोहारी रूप में बसते हैं कि अंग अंग रोम रोम उनकी ज्योतियां भर जाएं जिससे सर्दी के बाद गर्मी में जब हम हारा शरीर आए तो उसे सहज ही स्वीकार ले फिर यहां मैंने भक्ति को प्रकट किया है जन्मा है और फिर राम की सारी कथा चलती है और लंका तक जाओ गुजरती है यही तो जीवन है मेरा हर साल रामायण है हर बरस गीता है और मैंने तो सुबह शाम घंटी बजा दी है बस स्कूल में छात्र पढ़ने जाते हैं तो वो क्लासरूम से नहीं चिपकते, वो पाठशाला का पाठ्यक्रम पढ़ते हैं और कक्षा कक्षा आगे बढ़ते हैं लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो पास फेल ही नहीं होते खाली घंटी बजाते हैं उन्हें चपड़ासी कहते हैं हमने भी घंटी बजाई है हमें जीवन की पाठशाला से कुछ लेना देना नहीं घंटी बजाई है बोलो नहीं मेरा जीवन रामलीला है जब दस इंद्रियों को दस बनाता हूं तो मेरा मन मुझे दशानंद रावण बना देता है जब दसों इंद्रियों को रख लेता हूं बैलगाड़ी में बैल को रखते हैं नकिल से बांधते हैं तो जब दसों इंद्रियों को मैं बांध लेता हूं तो मेरा मन दशरथ बन आत्मा श्री राम के पास ले आता है तन को अवध बना देता है लेकिन हम तो सोने की लंका चाहते हैं और पैसे आए इसे अवध नहीं बनाना चाहते भक्ति भी करते हैं तो थोड़ी सी सोना की लंका और बना दे मेरे घर में प्रभु आए ये किसी ने नहीं मांगा आप पैसे आ? प्रभु आए क्या वो तो आए बैठे पूछता ही नहीं उसको मतलब एक मेरे घर में है अतिथि आया हुआ वो सबसे ना नाकारा है क्योंकि मैं उसे देखता ही नहीं उसकी हालचाल ही नहीं पूछता और वो मेरा अंतरात्मा है बहुत अच्छी भक्ति करता हूं पता नहीं किसकी भक्ति करता हूं अपने से जुड़ा नहीं तो उसको पाऊंगा कैसे और जब तक सब में उसका भाव नहीं लाऊंगा भीतर भी उसका भाव आएगा कैसे एक साहब आए कहने लगे स्वामी जी हम लोग आप कहते हो ध्यान में भगवान को देखो मूर्ति का रूप आना चाहिए मैंने कहा कहते तो हैं हम बोले जी आंख बंद करो तो भगवान के अलावा सारा संसार आ जाता है और आप सबके होता है एक भी एक्सेप्शन नहीं है तो हमने कहा इसमें गलत क्या है तो बोले फिर भगवान कैसे आएंगे हमने वो भी रास्ता बताते हैं वो सुनते कहा कि भाई जब सब में सब देखोगे उनको नहीं देखोगे तो आंख मूंद करके सब आएंगे वही नहीं आ तुम लाख कोशिश कर लो करोड़ जन्म लग जाए तो भी ध्यान नहीं बनेगा और जो सब में उन्हीं को देखने लगोगे प्रभु आप ही हो सब में तो जैसे आंख मुदोगे वो झीलविल खड़े मुस्कुराएंगे भाई सी बात है तो अगर अपना आचरण व्यवहार और स्वभाव नहीं बदलोगे तो भक्ति की राह में एक कदम नहीं चल सकते हो हां भक्त होने का स्वांग नाटक जरूर बढ़ सकते हो जब सब में नारायण का भाव है और उस भाव को उभारने के लिए हमें वन को जाना होता है क्योंकि आदमी हम मनुष्यों के साथ इस भाव को बनाना मैं मानता हूं सरल नहीं है उनका दुर्व्यवहार भी है उनकी बहुत सारी बातें भी हैं उनके नाटक और स्वांग भी हैं और उनसे तुम्हारा मन उछटेगा अगर तुम सचमुच प्रभु की राह पर हो तो वो बड़े विध्वंसक से नजर आएंगे तो फिर जंगल जाते हैं पेड़ों में रहते हैं भाव बना रहता है नारायण रह आपको बोलो सहजता में भाव बन जाता गऊओ में भाव बन जाता है बाकी सारे जीवधारियों में बन जाता है मनुष्य में भाव का बनना उससे पहले इन सब जगह अपने भाव को जमाना होता है इसीलिए वान है आसान नहीं है क्यों क्योंकि हर व्यक्ति के साथ मिलते ही आपका प्रभु भाव समाप्त है ये क्या है है हाँ? ना आपस में ये देवरानी जेठानी है ये छोटे बड़े भाई हैं ये फलाने बेटे हैं आपके भाव गए खत्म श्री राम भाव नहीं आएगा उस भाव को प्रगाढ़ करने के लिए चार पेड़ लगाओ और उन्हें प्रभु भाव में उनको सींचो और बड़ा करो कि तुम्हारा घर भी रावण की लंका सा न दिखे कुछ हरे भरे पेड़ों वनस्पतियां हो तो अयोध्या की बात आए अवध की बात हो भाव जगाओ व्यवहारिक रूप से और उन पेड़ों के साथ प्रतिध्वनित हो उनके भीतर बाहर मन के भावों को जाने दो उनके संग संग जी चार जीवों की पशुओं की सेवा करो तुम्हें तुरंत तुम्हें भक्ति का भाव मिल जाएगा चिड़ियों को चुपका डालो पेड़ बहुत लगाओ भाव जगाओ और जब भाव यहां परिपक्व हो जाएंगे तो भारी भीड़ में भी मन लगा रहेगा बहुत बड़ा मेला ठेला चल रहा था बहुत बड़ी भीड़ थी शोर ही शोर था नगाड़े वाले भी थे रामलीला वाले ड्रामे वाले भी थे और वो जुलूस मजल से भी निकाल रहे थे और बड़ी भीड़ थी बड़ा शोर था किसी को किसी की बात सुनाई नहीं पड़ रही थी फिर भी मैंने देखा उस पीपल के पेड़ के नीचे एक कुतिया अपने बच्चे के साथ बराबर खेले जा रही थी और दोनों के भाव एक दूसरे को छू रहे थे वो तो कुतिया थी तुम तो इंसान हो भाई कहा है भाव तुम्हारे जब मेले में से गुजर रहे होते हो भरी भीड़ में से चारों तरफ शोर हो रहा होता है हर कोई अपना सामान बेचने के लिए भी चिल्ला रहा होता है डुगडी और नगाड़े भी पिट रहे होते हैं वो एक मां जो उस गली उस मेले में से जा रही है उसकी उस अपनी बेटी के साथ बराबर बात कर रही उसे किसी का भान भी नहीं उसे उस शोर से कोई परेशानी नहीं है जिसके पास भाव है उसका भीड़ में भी भगवान उसी के साथ रहता है और उसी के साथ उसका वार्ता लाभ रहता है बहाने मत लेकिन उस भाव को बनाने और मजबूत करने के लिए इन नवरात्रों से ही हमको सौगंधे लेनी होंगे कि हम इस भाव को पुष्ट करेंगे मजबूत करेंगे और अब विघलित नहीं होंगे हम हर जगह इस भाव को जगाने के लिए प्रभु की कृपा को दया को प्रकट करने के लिए हर जगह धरती को धरा को वसुंधरा बनाएंगे अपने घर आंगन में द्वार पर जहां पर सहयोग मिलेगा वहां वहां पेड़ लगाएंगे और उनमें अपना प्रभु भाव जगाएंगे उनकी सेवा मंदिर की मूर्ति की तरह करेंगे जागोगे जरूर भाव आएगा जीवन फिर व्यर्थ नहीं जाएगा चिड़ियों को खाना डालेंगे गऊ को खाना देंगे कुत्तों को खाना देंगे देखेंगे कि जो न्यौछावर भाव में हम कर सकते हैं वो करेंगे अब देखो ना आप लोग हमेशा उस व्यक्ति को क्यों देते हो जिस आपको सोचते हो कि वो मेरा यशगान करेगा ना तो मेरा सम्मान करेगा इसलिए इसको दे दो हाँ, उसको कि दे ना, ना यशगान करे तो भाव तो न्यौछावर रहे क्योंकि जब दिया और उसने बदले में चार गीत गा दिए तो हिसाब किताब बराबर हो गया कुछ मिला नहीं विवाह में भी जब डोली उठती है तो न्यौछावर आगे नहीं पीछे फेंकता है कि मैंने नहीं देखा किसने उठाया तभी तो न्यौछावर है देख लिया तो न्यौछावर भाव खत्म हो जाएगा जाओ इन देवताओं को खिलाओ प्रभु हर रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है तुम्हारे भीतर तुम्हें सांस और जीवन का क्षण दे रहा है तो ऐसे जिएंगे बरस तो फिर आएंगे हाँ। महीने बाद फिर यही भाव आएंगे फिर से हमारे सामने फिर आएगा दशहरा और दीवाली उससे पहले आएंगे पितृपक्ष देखो ना दोनों तरफ नवरात्र हैं। क्यों हैं? फिर आएंगे पितृपक्ष क्या हम पितरों को अर्पित होकर जिए हैं या नहीं अब हम सबको आत्म आत्मशुद्धि शोधन करना है पितर वो नहीं जो मम्मी पापा कहते हो पितर तो ये पेड़ वनस्पतियां हैं जिनके अन्न से बने हो क्या हमने पितरों की सेवा की क्या हम बरस भर पूरे इन महीनों में जो राम रामनवमी के संकल्प थे वो पूरे कर पाए क्या वह व्यवहारिक रूप से इन भक्ति के खूंटों पे इस उच्छृंखल मन को बांध पाए आत्मा की क्या हमने वृक्ष लगाए हैं क्या हमने उनकी सेवा की है नहीं तो प्रभु ने तो पूरा बरस हमारी जूठन को बन के शबरी का राम में बदला देकार हमको कि हम कुछ नहीं कर पाए और तब उन पितृपक्ष में पेड़ों की वनस्पतियों की सबकी सेवा करना और पितृपक्ष के बाद फिर आएंगे नवरात्र जो रही सही विशांतता है उसे भी जलाना है हमें हमें राम दोहाई है हमें श्री राम की सौगंध है नौ दिन इस मन की दशानन की दसों इंद्रियों की नौ इंद्रियों के विषयों को आत्मज्वाला दुर्गा में नव दुर्गाओं में जलाएंगे और दसवें दिन इस मन दशानन की दसवीं इंद्री का भी पाप का संहार कर देंगे जला देंगे विजयादशमी मैंने दसों इंद्रियों को जीत लिया दशहरा मैंने इंद्रियों के भटकते भत हुए दस मुंहों को मिटाया है मैं दशहरा मना रहा हूँ विजयादशमी मना और फिर आएगी अमावस की अंधी अंधेरी रात मैं हर कोने में दिया जलाऊंगा कि मेरे जीवन में राम की ज्योतियों की जय है अंधेरों को ज्योतियों के अंगूठे दिखा दो उन्हें बता दो मेरे जीवन की हर सांस में राम राज है श्री राम है तो इस नवरात्र से उस नवरात्र तक हम सबको जीवंत होकर के आस्था और मन को बांधना होगा अभ्यास करना होगा जरूर एक खूंटा बनाओ एक स्थान अवश्य बनाओ कि जहां मेरा मन हर हाल में जुड़ेगा वहीं बंधेगा और फिर मन बचिया सा होगा गौसा होगा तो भक्ति होगी फिर घर का हर आंगन मेरा श्री राम भक्ति से भरेगा वरना कोरे नवरात्र तो आपने हर साल मनाए हैं, क्या पाया आपने उम्र गवाई है सारी जिंदगी की कमाई बटोर के मुझे एक दिन जिंदगी का लाके दिखा दो फिर कहो कि तुम समझदार हो तो मैं मान लूंगा एक क्षण भी तो नहीं ला सकते तो तुमने कमाया नहीं तुम सबने बर्बाद किया है गवाया है अरे अब तो कसम खा लें कि हे प्रभु हे आत्मा हे घटघटवासी हे गोविंद हे कृष्ण अब तो आप ही में जीना है और बाहर आपका निमित्त जगत है आप सब में व्याप्त हो हम आपके निमित होकर जिएंगे, आपकी सौगंध बन के जियेंगे जो नारायण आप नहीं करते हम भी नहीं करेंगे हम पिता बनेंगे तो आपके जैसे पुत्र बनेंगे तो आपके जैसे भाई बनेंगे तो आपके जैसे हम आप ही के निमित्त होके जाएंगे पति बनेंगे तो आपके जैसे और इसी प्रकार हर रूप में नारायण जिस रूप में प्रभु हमें अभिनय करना होगा पत्नी के रूप में पुत्री के रूप में तो हम जानकी जैसे बन के दिखा